तमा तमा ये ये ततो ततो समो समो तथा उपास इसकी औतरणिका देख लो देखिए से। देखिए पर उपास्य परमात्मतत्त्वं है ने तत्व जब परमात्मा तत्व कहा जाए तो परमात्मा यो तत्व परमात्मा कौन है, है परमात्मा परमात्मा तत्व क्या परम पुरुषार्थ क्या और परम पुरुषार्थ पर्यंत किया जाने वाला परम पुरुषार्थ है मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष चारुषार्थ है चारों में परम पुरुषार्थ कौन है मोक्ष की मोक्ष पर्यंत की जाने वाली अंगो सहिते से परमात्मोपासना अंगों सहिते का क्या है अंगों के सहित और तद का क्या अर्थ है परमात्मा उपासना है ना तो मोक्ष पर्यत की जाने वाली अंगों अंगो सही रूप परम हित परम हित ध्यान देना हित का अर्थ होता है हित का हित का होता है हित कर साधन हित करने वाला साधन या हित का क्या अर्थ है हित करने वाला साधन हित करने वाला साधन कौन सा साधन इसका साधन बोलो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या कैसी ब्रह्म अंगो के सहित अंगों के सहित ब्रह्मोपासना ब्रह्मो है ना ये ब्रह्म विद्या की है दोबारा लगाना इस प्रकार उपास परमात्म तत्व क्या और परम पुरुषार्थ पर्यंत की जाने वाली अंगों सहित ब्रह्मोपासना रूप परम हित उठ करके परम हित का अर्थ है की मोक्ष का साधन क्या हो जाएगा मोक्ष का साधन अंगों सहित ब्रह्मो पासना रूप के साधन का उपदेश करते हैं अनंतरम करते बाद में भी लोक ही तीन श्लोकों से तीन श्लोकों द्वादक हो तो तीन श्लोकों से प्रतिबंध निवृति प्रतिबंध निवृत्ति पर ब्रह्म अनुभव योग फल पर बनो यहाँ प्रतिबंध की निवृति तथा पर का अनुभव तो पर का अनुभव तो पर का अनुभव रूप फल और पर हो परो का अर्थ होता है साधन परो का क्या होता है साधन तो इसमें फल क्या है परब्रह्म का अनु और की फल क्या है या परब्रह्म क्या रूप फल है और प्रतिबंध की निवृति रूप क्या है, परु, परु है मतलब साधन प्रतिबंध मतलब की निवृति मतलब निविंद की वो प्रतिबंध निवृत्ति मतलब हाँ प्रतिबंध की निवृत्ति अच्छा तो प्रतिबंध की निवृत्ति क्या है आपका परो और साधन है और पर ब्रह्म का अनुभव क्या है फल है तो प्रतिबंध की निवृत्ति तथा पर ब्रह्म का अनुभव रूप रूप को दोनों के साथ समझ सकते हैं प्रतिबंध की निवृत्ति रूप है पर्व और ब्रह्म का अनुभव रूप है फल तो प्रतिबंध की निवृत्ति तथा पर अनुभव रूप फल और साधन को मिलाकर फल और साधन को मिलाकर मिला करके या फल और पर्व को मिलाकर उनका अनुसंधान किसका अनुसंधान फल और पर्व अनुसंधान फल और पर्व का मिलाकर उन दोनों का अनुसंधान विद्या के अंग रूप से विद्या के ऐसा कहते हैं ध्यान देना अभी जो आपको हमने पहले व्याख्यान बताया है वो अलग है ये अलग है वेदांध स्वामी का इस मंत्र का व्याख्यान सबसे अलग जा रहा है और ये जो ईसा वाक्य प्रकाश का जो व्याख्या है ना इसमें वो वेदांधी हट करके है जैसा मैंने पहले बताया वैसा तो हमने पहले आपको बताया है कि ब्रह्म विद्या के अंग रूप से क्या उपाधे है निशिध की नहीं प्रति प्रतिबंध की नहीं प्रति बल्कि विद्या के अंग रूप से दो दो को उपाधेय यहाँ पर कह रहे हैं नहीं बात है इस वर्ष में दो का अनुसंधान विद्या के अनुरूप से उपाध्य है दो का अनुसंधान किसका अनुसंधान फल का अनुसंधान और साधन का अनुसंधान अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुसंधान अनुसंधान अनुष्ठान और अनुसंधान में अंतर समझिए जैसे कि ब्रह्म विद्या का अनुसंधान और ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान तो आप समझ सकते हो जैसे कर्मों का अनुष्ठान करना और कर्मों का अनुसंधान करना अनुसंधान कर तो टोटल विचार होता है तो कर्मानुष्ठान और कर्म का अनुसंधान में अंतर आया कि नहीं आया तो ये अनुसंधान मानते हैं यहाँ पर तो देखना फल क्या है पर ब्रह्म का अनुभव है ना तो पर्रम के अनुभव रूप फल का अनुसंधान करना पर ब्रह्म के अनुभव रूप फल का विचार करना की परम ब्रह्म का अनुभव ऐसा होता है निद्डियों की निवृत्ति रूप साधन का अनुसंधान करना प्रतिबंध की निवृत्ति होती है तो ये ये दोनों अनुसंधान क्या है विद्या के अंग दोनों अनुसंधान कैसे हैं ग्यार तो विद्या के अंग रूप से दोनों अनुस, अनुसंधान उपाधेय है ऐसा कहा जाता है और यहाँ तो पर ध्यान देना विद्या के अंग रूप से क्या उपाधेय है दोनों का अनुसंधान किसका किसका अनुसंधान करना है बोलो नहीं नहीं, नहीं, नहीं। फल पर्व का फल क्या है मोक्ष के अनुभव रूप फल का अनुसंधान करना है और प्रतिब्वन्द की साधन का अनुसंधान करना है और दोनों का अनुसंधान किसका अंग बनेगा और जो जिस ब्रह्म विद्या का पहले जो है न उपदेश किया गया ना की अंगो सहित अंगों सहित उनकी उपासना रूप साधन का उपदेश किया गया है कि ना तो अंगों सहित मतलब अंगों सहित जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है उसके अंग ये तो अनुसंधान बन रहे हैं तो यहाँ पर उसके अंग रूप अनुसंधान कहा गया तीन अंग बता दिया तो वहाँ पर बोला ना सांग तद उपासन रूप अंग तो बता दिया और ये कि दो तो अंग बन गए दोनों तो का अनुसंधान करना एक दो अंगोर बता रहे हैं जैदान सिंह स्वामी जी अच्छा समझ में आती बात है असुविधा लगे तो आप बता देना अच्छा समझ में आई तो आगे चलते हैं मंत्र में आइए अन्धम तमह प्रविशंति ये असंभूति असम्भूति ये असंभूति असम्भूति अन्धम तमा प्रविशंति जो असंभूति का आचरण करते हैं जो असंभूति का आचरण करते हैं तो इनके अनुसार असंभूति का क्या प्रतिबंध प्रतिबंध और इनके अनुसार कि के अनुसंधान का आचरण करते हैं यही मानना पड़ेगा क्या जो प्रतिबंध निवृत्ति के मतलब जो का आचरण करते हैं और साथ का अनुसंधान करते हैं प्रतिबंध निवृत्ति का वे अति गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं अति गहन अज्ञान को प्राप्त करते हैं ये ये समूहिया अस्तम्भूति का करते यहाँ पर क्या होगा कि पर ब्रह्म का अनुभव क्या अर्थ होगा परब्रम्ह कि, अच्छा, कि परब्रम के अनुभव हाँ परब्रम जो परब्रम्ह के अनुभव के अनुसंधान में ही रथ है वे उससे भी अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं ऐसा इनका कहना है क्योंकि आगे की और चेहरा उतरणी का सम्भूति विनाशयो एक अनुसंधान निंदा निंदा किसकी है सम्भूति और विनाश की या की उनमें से एक एक के अनुसंधान की, की. एक एक और पहले जो बताई थी है हमने अलग से पढ़ाया था उसमें मतलब के के, केवल सम्भूति के केवल सम्भूति की और केवल विनाश विनाश का असमभूति है विनाश क्या है हाँ ध्यान रखना कि पहले जो हमने पढ़ाया था वहाँ पर केवल सम्भूति के, के अनुष्ठान की निंदा और केवल असम्भूति के, के अनुष्ठान की निंदा और वेदांत स्वामी के भाष्य के अनुसार क्या है कि उनके उनके अनुसंधान की निंदा तो कर से क्या हो गया इनके यहाँ प्रतिबंध की और की नहीं समूति गर्थ हो गया पर अनुभव पर का और असम्भूति का क्या हो जाएगा प्रतिबंध की आया जो करेगा अनुष्ठान तो करेगा नहीं वो नहीं नहीं तो बस अनुसंधान ही करना है तो अनुष्ठान किसका करना है ब्रह्म विद्या का और उसके अंग रूप से ये अनुसंधान है अनुष्ठान तो करेगा नहीं है हाँ मतलब ये मतलब ये मतलब क्या है की यही मतलब की हमें प्रतिबंध की निवृत्ति करनी है ऐसा विचार करना है और परम ब्रह्म का अनुभव रूप फल होगा ऐसा भी विचार करना है करना है ना कि का नौ रूप होगा प्रतिबंध की निवृत्ति करनी है ऐसा विचार करना है चलिए इसमें क्या है में प्रथम प्रथम में एक एक एक एक अनुसंधानम कि मात्र मतलब केवल एक एक के अनुसंधान की निंदा करते हैं तो निंदा नहीं बल्कि किसकी एक एक के अनुसंधान की निंदा करते हैं अन्य एक इस है इस कर्म के शरीर से निकल करके येतम एक ब्रह्म को आत्मिता मतलब प्राप्त करूंगा कर्म जन्म शरीर से निकल कर ब्रह्म को प्राप्त करूंगा अब आगे देखना तो यहाँ पर संभविता भू धातु काम प्राप्ति ब्रम को प्राप्त करूंगा अर्थात मुक्त हो जाऊंगा कर्म के शरीर ऐसी निकल करके ब्रह्म को प्राप्त करूंगा मतलब कर्म शरीर ऐसी निकल कर मोक्ष प्राप्त करूंगा धुत्वा धुत्वा देखना यहाँ पर देखिए शरीरम धुत्वा शरीरम मतलब ये शरीर को इस शरीर का नाश करके शरीर को नष्ट करके तो शरीर, मतलब शरीर, शरीर, शरीर, शरीर, शरीर को छोड़ करके ये मतलब है शरीर को शरीर को नष्ट कर करके शरीर को छोड़ने ना शरीर नष्ट हो जाएगा शरीर को छोड़ करके कृत आत्मा कृत आत्मा का है कि कृतार्थ आत्मा होकर कैसा होकर के कृतार्थ आत्मा होकर मतलब ब्रह्मानुसंधान करने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा तो कृतार्थ आत्मा हो जाएगी ना तो कृतार्थ आत्मा होकर में अक्रम कर नित्यम अकृतम को जीज़ क्या अक्रितम ब्रह्म लोकम्भ नित्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर रहा हूँ नित्य ब्रह्म को लगाइए शरीरम भुतवा शरीर को शरीर का त्याग करिए शरीर का शरीर को छोड़कर शरीर से निकलकर जो शरीर का त्याग कर करके ऐसी बात है ना, शरीर का त्याग करके कृतार्थ होकर ब्रह्म लोकम नित्य ब्रमलोक को प्राप्त कर रहा इत्यादि सू सु, इत्यादि सुखी बच्चों में ब्रह्म प्राप्ति रूप कही गई तो ब्रह्म प्राप्ति रूप सम्भूति कही गई लग गया तो अब नीति तो, तो उसका निषेध करते हुए किसका निषेध करते हुए ब्रह्म प्राप्ति रूप सम्भूति का निषेध करते हुए कौन निषेध करेगा असमभूति सम्मति कौन निषेद करेगा तो लगाइए कि उसका निषेध करते हुए अयम असंभूति शब्द कौन निषेध कर रहा है? तो है किसका निषेध कर रहा है तो सम्भूति का ब्रह्म प्राप्ति रूप सम्भूति का उसका निषेध करते हुए यह असम्भूति शब्द तदाशन वहाँ अच्छा तदात प्रतिबंध विनाशम अभिघटे तदासन असम्भूति है ना तो ये निषेध करते हुए उसके निकटवर्ती उसके निकट वर्ती। उसके निकटवर्ती प्र, को कहता है प्रतिबंध की ध्यान देना जैसे ब्राह्मणम आने बताया था ना अब्राह्मणम आने का क्या है ब्राह्मण बिन्द को लाओ तो ब्राह्मण बिन्द किसको लाएंगे छत्तीस आदि मनुष्य को लाएंगे वहाँ कोई ईद तो लेकर नहीं जायेंगे क्योंकि अब्राह्मणम आने यहाँ जो नए समाज हुआ है ना तो ये क्या है कि ब्राह्मण का निषेध करते हुए उसके सदृश वस्तु समान वस्तु को लाएगा क्षत्रिय लाए जाएंगे तो यहाँ भी क्या है कि संभूति से जैसे ब्रह्म प्राप्ति होती है ना तो उसके निकट ब्राह्मण से निकट क्षत्रियदी मनुष्य आए तो सम्भूति से निकट उसका साधन कौन हो जाएगा और प्रतिबंध के निकट की प्रतिबंध का दिनाश तो उसके निकटवर्ती क्या होगा किसके निकटवर्ती सम्भूति के निकटवर्ती उसका निषेध करते हुए या असम्भूति शब्द उसके निकटवर्ती उसके सम्भूति के निकटवर्ती प्रतिबंध के विनाश को कहता है कौन कहता है प्रतिबंध के विनाश शब्द। क्या है? प्रतिबंध के विनाश। चलिए आगे देखना सम्भूतिम चाहत थे तो यहाँ प्रतिबंध का विनाश जो अच्छी क्यों लिया तो आगे का मंत्र देखना बारह तेरह चौथवा मंत्र निकालिए निकाल लिया क्या है, है तो सम्भूति क्या विनाश क्या आया ना। तो यहाँ पर ध्यान देना बारहवीं तेरह तेरहवें क्या आया सम्भूति और असंभूति आया है सम्भूति और असम्भूषि और उसके पर्याय वेरवे में क्या आया संभव और असम्भव संभव और असम्भव तो संभव ही सबसे में है तो था था था था था। और में है असम्भवि और तो चतुर्दश मंत्र में सम्भूति तो आ गया तो विनाश बचेगा विनाश की मानना पड़ेगा तो असम्भूति का तो हो जाएगा वही प्रतिबंध की निवृत्ति प्रतिबंध का विनाश तो कहते हैं कि प्रतिबंध का विनाश को कैसा है प्रतिबंध के विनाश को कहता है इसमें एक हेतु बताते हैं ना क्योंकि क्योंकि क्यूँकी सम्भूतिम चाहिनाशम चाह ऐसा भी आगे कहा जाता है तो सम्भूति शब्द को को कह रहा है, को कह रहा रहा है है किसकी निवृत्ति को प्रतिबंध की लग गया न चाह अत्र कहते हैं अत्र कर ऐसी अस्मिन मंत्र अत्र असम्भूत शब्द अनुपत्ति बिना प्रतिपा है इस मंत्र में असम्भूति शब्द ऐसी सम्भूति की अनुत्पत्ति ध्यान में ना उत्पत्ति के अभाव को क्या कहती है उत्पत्ति का अभाव ठीक है इस मंत्र में असम्भूति शब्द से एक असंभूति शब्द से असंभूति की अनुत्पत्ति तो सम्भूति की उत्पत्ति का अभाव अथवा विनाश प्रतिपाद्य नहीं है मतलब इस मंत्र में जिसका प्रतिष्पादन किया जाए उसे क्या कहते हैं कि इस अनुपस्थिति का हो जाएगा सम्भूति की उत्पत्ति का अभाव अर्थात सम्भूति का प्राग्रभाव सम्भूति का प्राग्रभाव ध्यान प्राग देना किसी भी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका जो अभाव रहता है उसे क्या कहते हैं प्राग्रभाव प्राग घट की उत्पत्ति ऐसी पहले घट रहता है तो घट की उत्पत्ति ऐसी पहले क्या रहता है घट का तो घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव रहता है उसे कहते हैं घट का प्राग, अभाव। प्राग भाव प्राग मतलब पूर्व काल में रहने वाला भाव, पहले रहने वाला भाव, अभाव प्राग भाव सुन तो कहते हैं कि असम्भूति शब्द से सम्भूति का प्राग भाव नहीं लेना क्यों असम्भूतिगत होगा सम्बूति से भिन्न तो सम्भूति से भिन्न उसका प्राग भाव भी हो सकता है इस मंत्र में असम्भूति शब्द से सम्भूति का प्राग भाव प्रतिपाद्य नहीं है या इस मंत्र में असमभूति शब्द से सम्बूति के प्राग भाव का प्रतिपादन नहीं किया जाता है हुआ मतलब अथवा है नत्र और इस मंत्र में इस मंत्र में असम्भूति शब्द से सम्भूति का प्राग भाव निष्पाद्य नहीं है अथवा असंभूति शब्द से सम्भूते विनाश न पृष्ठपाद्या इस मंत्र में सम्भूति शब्द से असमूति शब्द से सम्बूति का विनाश भी पृष्पाद्य नहीं है सम्भूति शब्द से क्या नहीं का बना, असम्भूति नहीं का बना, शब्द से क्या नहीं ले सकते का है असमभूति का तो सम्मूति का विनाश नहीं है और असम्भूति का तो सम्भूति का प्राग बात? नहीं शब्द से क्या नहीं ले सकते सम्भूति का प्राग भाव और क्या नहीं ले सकते सम्भूति शब्दी का विनाश विनाश मतलब सुनो घट की उत्पत्ति के पहले क्या रहता घट का अपराग भाव और जब घट बन जाएगा तो अपराग भाव रहेगा और जब घट घटबन गया फिर घट का क्या होगा विनाश कैसे इस मंत्र में असम्भूति शब्द से का ऐसी प्रतिपाद्य नहीं है अथवा असंभूति शब्द से सम्भूति का विनाश तो यहाँ पर असम्भूति शब्द से क्या प्रतिपाद्य बताओ असम्भूति शब्द प्रतिबंधक की प्रतिबंधक की निवृत्ति या प्रतिबंधक का विनाश प्रतिबंध विनाश का है ना ऊपर शब्द था प्रतिबंध निवृत्ति क्या था और नीचे शब्द क्या आया गया था प्रतिबंध तो असंभूति शब्द बात प्रतिबंध का विनाश या प्रतिबंध की निवृत्ति सम्बूति का विनाश पृछवादे क्या प्रतिबंध का विनाश तो ले सकते हैं है ना प्रतिबंध की निवृत्ति या प्रतिबंध का विनाश अर्थ कर सकते हैं पर संभूति का विनाश अर्थ कर सकते हैं क्या में। ए? और सम्भूति का देखो चतुर्दश्र चतुर्दश्र यही है चतुर्दश मंत्रसेमृतम असलते तो सम्भूत अमृतम सुनते हैं मतलब सम्भति से क्या होता है मोक्ष मिलता है और बिना सेन मृतवा बिना सेन अच्छा तो विनाश से किसका है जो है ना फिर आप किसका विनाश लेना चाहिए प्रतिबंधक का विनाश या प्रतिबंध की निवृत्ति तो प्रतिबंध की निवृत्ति से तो क्या हो जाएगा मृत्यु का कामण हो जाएगा और ध्यान देना और यदि आइये स्वामी जी आ जाओ और यदि सम्भूति सब देना कम लेना और स्वामी जी आ जाइए आप अंदर यदि शब्द ये तो सुबह ये अच्छा। चलो दे। ये तो अभी यहाँ पर आप ऐसा देखिए मैं क्या देना चाहता हूँ कि यहाँ पर विनाश सब आया है ना चित्रदस मंत्र में तो विनाश से क्या ले? प्रिश, निप्रती निप्रती निप्रती लेंगे प्रतिबंध विनाश या प्रतिबंध की निवृत्ति प्रतिबंध का विनाश लेंगे अथवा प्रतिबंध की निवृत्ति लेंगे यहाँ पर सम्भूति का विनाश नहीं ले सकते हैं विनाश से समूही का विनाश नहीं ले सकते क्यूँ की ध्यान देना कि वहाँ पर क्या था बिना से मृत्यु तीर्थ हुआ मृत्यु का अतिक्रमण करके तो प्रतिबंध के बिना तो अतिक्रमण हो जाएगा प्रतिबंध हट जाएंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा ना मृत्यु का लेकिन जब सम्भूति का विनाश हो जाएगा तो जो कल्याण की साधन है तो जो कल्याण का साधन सम्भूति है उसी का विनाश हो जाएगा तब फिर कुछ होगा अच्छा और ध्यान देना और जो जो काम सम्भूति से होना है वो काम उसके प्राग से होगा मतलब सुनते सम्भूति से जो काम होना है वो उसके प्रागभाव से होगा नहीं, नहीं तो सम्भूति से तो मतलब असम्भूति शब्द बताने में छुट्टी रहेगी असम्भति शब्द से सम्बूति का प्रागभाव नहीं लेना क्योंकि वहाँ पर मृत्यु का अतिक्रमण किससे हुआ है विनाश से इसलिए असम्भूति शब्द ऐसी का विनाश लेना की निवृत्ति लेना असम्भूति शब्द ऐसी सम्भूति का विनाश नहीं लेना क्यूँकी सम्बूति के विनाश से मृत्यु का अतिक्रमण होगा मृत्यु का अतिक्रमण ना तो सम्भूति के विनाश से होगा और न ही सम्भूति के प्रागभाव से होगा तो मृत्यु का अतिक्रमण किससे होगा प्रतिबंध देखे भी नहीं होगा जितना अपेक्षित है उतना समझो यहाँ इतना यह कह, कहना चाहते हैं कि असम्भूति शब्द से मतलब ये जो अपना द्वादश मंत्र चल रहा है इसमें असम्भूति शब्द ऐसी सम्भूति का प्राग नहीं लेना है और सम्भूति का ध्वंस नहीं लेना है है ना क्या लेना है प्रतिबंध का विनाश या प्रतिबंध की लेना है क्यों क्यों तो इसका कारण है कि चतुर्दश मंत्र में क्या कहा गया मृत्यु है ना बिना तो मृत्यु का अतिक्रमण आप सोचिए प्रतिबंध के विनाश से होगा की सम्भूति के बिना होगा प्रतिबंध के विनाश से होगा सम्भूति के विनाश से कुछ होगा क्या अच्छा और ध्यान देना प्रतिबंध के विनाश से होगा और मृत्यु कामण सम्भूति के प्राग से हो जाएगा क्या नहीं हो नहीं। तो तो इन कारणों से हो जाएगा इन कारणों से यहाँ पर क्या लेना है कि प्रतिबंध का विनाश या प्रतिबंध की निवृत्ति लेनी है अच्छा। हाँ। इस वाक्य में असूति सम्भूति का प्राग अथवा विनाश मतलब सम्भूति का विनाश संभुत विनाशा प्रतिपाद्य नहीं है क्यों तो कर्ण बताते हैं क्यूँकी अमृत प्राप्ति हेतु सम्भूते क्योंकि अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से कही गई सम्बूति का अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से क्या कही गई है कहाँ पर किन बताते हैं अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से कही गई उगताया है ना अमृत हेतु तया उया क्यू कि अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से कही गई सम्भूति के प्राग का सम्भूति के प्राग का प्रध्वंस से अथवा के विनाश का प्रध्वंस का ध्वंस का मृत्यु तरण के हेतु रूप से कहना अनुचित है मृत्यु के हेतु रूप से कहना मृत्यु के हेतु रूप से कहना किसको अनुचित है बोलो सम्भूति के प्रदाभाव को अथवा सम्भूति के प्रध्वंस को प्रध्वंसका से विनाश आयो तो ध्यान देना सम्बू के प्राग, प्राग को सम्बूधी के प्रध्वंस को किस रूप से कहना अयुक्त है प्राग प्राग नहीं, को किस रूप से कहना अनुचित है के हेतु रूप से बताइए में और सम्बित किस रूप से कही गई है किस रूप से कही गई है वक़्त से बोलो ना वक्त ने सब लिखा है अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से है ना क्यूँकी अमृत प्राप्ति के हेतु रूप से कही गयी समूदी के प्राग को थवा उसके ध्वस को मृत्यु के हेतु रूप से कहना अनुचित है प्राप्ति करते यहाँ भी तरते प्राप्ति जैसे पहले आया था ना किस में दसम मंत्र में नवम में कि, कि वहाँ पर तरण कार्य प्राप्ति नहीं हो सकता है कि मृत्यु को प्राप्त करके इसके वर्त किया था ना कि अविद्या मृत्यु सिद्धिकार कैसे व्याख्यान करते हैं या फिर अविद्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते अविद्या के द्वारा कहते हैं कि यहाँ पर भी तरसे की तरसे प्राप्ति तुम <न>? <Almost language> यहाँ पर भी मतलब तरण का प्राप्ति गोद कर तो पहले की तरह खंडनी है तरण का प्राप्ति गोद कर तो तरण शब्द प्राप्ति का बोधक होगा क्या कहते हैं यहाँ भी तरण शब्द का प्राप्ति गोद कर तो पहले की तरह खंडनी है निंदनी है लग जाएगा अनु अनुभूति के अनुसंधान का विधान करता है और अनुभूति के अनुसंधान का भी के के द्वारा ठीक है दोनों के तो असम्भूति के अनुसंधान का विधान किया गया है असम्भूति के अनुसंधान का मतलब है की प्रतिबंध विनाश का अनुसंधान या प्रतिबंध निवृत्ति का अनुसंधान असम्भूति के अनुसंधान का अर्थ यह नहीं है की सम्भूति के के विश का अनुसंधान अथवा सम्मूति के प्रादुभाव का अनुसंधान या के अनुसंधान कार्य है अनुष्ठान गया है अनुष्ठान भी तो विचार करने के बाद अनुष्ठान हाँ होगा पर वहाँ आए अनुष्ठान है यहाँ केवल अनुसंधान है जब इसमें यह अनुसंधान में फिर ज्यादा जाता है क्योंकि गीता में आया है ना जो अड़सादी मार्ग धूम धूम मार्ग और गीता में नण मासा दक्षिणा न तो वहाँ धूम मार्ग और अड़छी मार्ग धूमार्ग दिए हुए हैं तो नई जानन बोलो वागेगा की है पार्थ है इनसे मतलब तो इनको जानते हुए तो रामानुस्वामी इनका अनुसंधान करते करने वाला मोह को प्राप्त नहीं होता है तो उनका अनुसंधान करना भी ब्रह्म जैसे वहां बताया है, और यान का जो ब्रह्म है वैसे यहाँ पर समुद्री का अनुसंधान और समुद्धि के अनुसंधान को अनुमाना वेदांत स्वामी ऐसा वहां अनुसंधान अर्थ किया जाता यहाँ भी वेदांत स्वामी अनुसंधान अर्थ करते हैं अच्छा ये इनका अपना अर्थ है और दूसरे अन्य सभी का तो मतलब ऐसा एक चिंतन है चिंतन अंग बन रहा है दूसरों के अनुसार क्या है कि ये जो सम्भूति जो है वो ब्रह्म विद्या ही है संभूति क्या है और उसका अंग क्या है असम्भूति पहले अंग कहा था कर्म उनको यहाँ असम्भूति को मिल दिया और उनके यहाँ क्या है कि जो पहले ब्रह्म विद्या कही गई उसके अंग से संभूति का अनुसंधान यहाँ कहा जा रहा है ठीक है पूर्ण पूर्णमा पूर्ण पूर्णम पूर्णमे शिष्य से शाम से